श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ दो नौ नवंबर अठारह गुरु महिमा ज्ञान योग श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे हुए महिमाचरण आदि भक्तों को देख रहे हैं श्री रामकृष्ण ने सुना है कि महिमाचरण गुरु नहीं मानते इस विषय पर वे कहने लगे श्री रामकृष्ण गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए गुरु के चरित्र की ओर देखने की आवश्यकता नहीं मेरे गुरु यद्यपि शराब वाले की दुकान में जाते हैं फिर भी मैं उन्हें नित्यानंद राय मानता हूँ यह भाव रखना चाहिए एक आदमी चंडी भागवत सुनता था उसने कहा झाड़ू स्वयं तो अस्पृश्य है परंतु तो स्थान को पवित्र करता है महिमाचरण वेदांत की चर्चा किया करते हैं उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान है उन्होंने ज्ञानी का मार्ग ग्रहण किया है और सदा ही विचार करते रहते हैं श्री रामकृष्ण महिमा से ज्ञानी का उद्देश्य है वह स्वरूप को समझे यही ज्ञान है और इसे ही मुक्ति कहते हैं परब्रह्म जो है वे ही सबके स्वरूप हैं मैं और परब्रह्म दोनों एक ही सत्ता है माया समझने नहीं देती हरि से मैंने कहा और कुछ नहीं सोने पर कुछ टोकरी मिट्टी पड़ गई है उसी मिट्टी को निकाल देना है भक्तगण मैं रखते हैं यानी नहीं रखते किस तरह स्वरूप में रहना चाहिए न्यांगटा तोतापुरी इसका उपदेश देता था कहता था मन को बुद्धि में लीन करो और बुद्धि को आत्मा में तब स्वरूप में रह सकोगे परंतु मैं रहेगा ही वह नहीं जाता जैसे अनंत जलराशि ऊपर नीचे सामने पीछे दाहिने बाएँ पानी भरा हुआ है उसी जल के भीतर एक जलपूर्ण कुंभ है मय रूपी कुंभ ज्ञानी का शरीर ज्यों का त्यों ही रहता है परंतु इतना होता है कि ज्ञानाग्नि में कामादि ऋपु दग्ध हो जाते हैं काली मंदिर में बहुत दिन हुए आंधी और पानी दोनों एक साथ आए फिर मंदिर पर बिजली गिरी हम लोगों ने जाकर देखा कपाट ज्यों के त्यों ही थे नुकसान नहीं हुआ था परंतु स्क्रू जितने थे उनका सिर टूट गया था कपाट मानो शरीर है और कामादि आसक्तियाँ जैसे स्क्रू ज्ञानी केवल ईश्वर की बात चाहता है विषय की बातें होने पर उसे बड़ा कष्ट होता है विषयी और दर्जे के हैं उनकी अविद्या की पगड़ी नहीं उतरती इसीलिए घूम घाम कर वही विषय की बात ले जाते हैं वेदों में सप्त भूमियों की बातें हैं पंचम भूमि पर जब ज्ञानी चढ़ता है तब ईश्वरी बात के सिवा न तो कुछ और सुन सकता है न कह सकता है तब उसके मुँह से केवल ज्ञान का उपदेश निकलता है वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म की बात है ब्रह्म न एक है न दो एक और दो के बीच में है उसे न तो कोई अस्ति कह सकता है न ना नास्ति वह अस्थि और नास्तिक के बीच की वस्तु है राग भक्ति के आने पर अर्थात ईश्वर पर प्यार होने पर मनुष्य उन्हें पाता है वैधि भक्ति जिस तरह होती है उसी तरह चली भी जाती है इतना जप करना है इतना ध्यान करना है इतना याग यज्ञ और होम करना है इन उपचारों से पूजा करनी है पूजा के समय इन मंत्रों का पाठ करना है ये सब वैधि भक्ति के लक्षण हैं यह होती है जैसे जाति भी है वैसी ही कितने आदमी कहते हैं अरे भाई कितना हविष्यान किया कितनी बार घर में पूजा की परंतु तो क्या हुआ राग भक्ति का कभी पतन नहीं होता राग भक्ति उन्हें होती है जिनका बहुत सा काम पूर्व जन्म से किया हुआ है अथवा जो लोग नित्य सिद्ध हैं जैसे किसी गिरी हुई इमारत का ढेर साफ करते हुए लोगों को एक नलदार फ्बारा मिल गया उसके ऊपर मिट्टी और सूखी पड़ी हुई थी जो है सब कूड़ा हटा दिया गया कि जोरों से पानी निकलने लगा जिन्हें राग भक्ति होती है वे यह बात नहीं कहते कि भाई इतना हविष्यान किया परंतु कहीं कुछ ना हुआ जो लोग पहले पहल किसानी करते हैं अगर उपज नहीं होती तो वे किसानी छोड़ देते हैं जिसके पुष्ट दरपुष्ट से खेती हो रही है वह यह काम नहीं छोड़ता चाहे दो एक बार पैदावार अच्छी ना भी हो वे जानते हैं कि खेती से ही उनका जीवन निर्वाह होगा जिनमें राग भक्ति है उनका भाव आंतरिक है उनका भार ईश्वर लेते हैं अस्पताल में नाम लिखाने पर जब तक रोगी अच्छा नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर छोड़ता नहीं ईश्वर जिन्हें पकड़े हुए हैं उनके लिए किसी भय की बात नहीं खेत की मेड़ पर से चलते हुए जो लड़का अपने बाप का हाथ पकड़े रहता है वह चाहे भले ही गिर जाए संभव है वह किसी दूसरे ख्याल में डूबकर बाप का हाथ छोड़ दे परंतु जिस लड़के को बाप खुद पकड़े रहता है वह कभी नहीं गिर सकता विश्वास से क्या नहीं होता जो सच्चे मार्ग पर है वह सब पर विश्वास करता है साकार निराकार राम कृष्ण भगवती सब पर उस देश कामारुकुर में मैं जा रहा था एकाएक रास्ते में आंधी और पानी एक साथ आए बीच मैदान में डाकुओं का भी भय था तब मैंने सब कुछ कह डाला राम कृष्ण भगवती फिर मैंने हनुमान जी की याद की अच्छा मैंने सब कुछ कहा इसका क्या अर्थ है बात यह है जबकि नौकर या नौकरानी बाज़ार करने को पैसे लेती है तब हर चीज़ के पैसे अलग अलग लेती है कहती है ये आलू के पैसे हुए ये बैंगन के ये मछली के इस तरह सब पैसे अलग अलग लेती है सब हिसाब करके फिर पैसे मिला देती है ईश्वर पर प्यार होने पर केवल उन्हीं की बात कहने को जी चाहता है जो जिसे प्यार करता है उसे उसी की बातें सुनते और कहते हुए प्रीति होती है संसारी आदमियों के मुँह से अपने बच्चे की बातें करते हुए लार टपक पड़ती है अगर कोई उसके बच्चे की तारीफ करता है तो वह अपने बच्चे से उसी समय कहता है अरे देख अपने चाचा को पैर धोने के लिए पानी तो दिल्ले आ कबूतरों पर जिनकी रुचि है उनके पास कबूतरों की तारीफ करो तो खुश हो जाते हैं अगर कोई उनकी निंदा करता है तो वह कहता है तुम्हारे बाप दादे ने भी कभी, कभी कबूतरों को पाला है महिमा चरण से संसार को एकदम छोड़ देने की क्या जरूरत है आसक्ति के जाने से ही हुआ परंतु साधना चाहिए इंद्रियों के साथ लड़ाई करनी पड़ती है किले के भीतर से लड़ने में और सुविधाएं हैं वहाँ बड़ी सहायता मिलती है संसार भोग की जगह है एक एक चीज का भोग करके उसी समय उसे छोड़ देना चाहिए मेरी इच्छा थी कि सोने की कर्जनी पहनूं। अंत में वह मिले भी मैंने सोने की कर्जनी पहनी पहनने के बाद उसे उसी समय खोल डाला प्याज खाया और उसी समय विचार करने लगा कहा रेमन यही प्याज है फिर मुंह में एक बार इधर एक बार उधर इस तरह चबाकर उसे फेंक दिया